Just rocking, sab ne. नमस्ते मैं हूं हमसे का और आप सुन रहे हैं 90.4 पॉइंट रेडियो मधुबन सुनते रहो और मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे स्वागत है और आज ओपन राउंड ऑडिशन हमारे साथ डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में होने जा रहा है और पूना चिंचवड़ से प्रतिभा कॉलेज के बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले हम उन सभी का स्वागत करते हैं बहुत सारी शुभकामनाएं करते हैं और मेहुल सिंह हमारे साथ है मेहुल सिंह राजपूत तो आइए उनसे बात करते हैं आप सभी की तरफ से मेहुल सिंह का बहुत बहुत स्वागत है ओपन राउंड का में में तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन अपने बारे में बताइए क्या बनना चाहते है आगे और अपने थोड़ा सा फैमिली के बारे में भी बताइए कौन कौन है घर में जी मैं आगे जाके मुझे एनडीए में जाना है आर्मी में जी बट सिंग का ऐसे ही शौक लगा हुआ है मतलब कहते ना एक अलग से शौक रहता है जी, जी, जी, जी। तो उससे शौक था अभी वो चल के बारे में पापा का है है एक बड़ा भाई मेरे से कर बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए और आपका पैशन है कि आप गाना गाना चाहते हैं लेकिन आपको मिलिट्री में भर्ती होना आर्मी में आप सेवा देना चाहते हैं आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा मेहुल आप ओपन ऑडिशन में हो तो एक मुकड़ा एक अंतरा आप सुनाइए आपका पसंदीदा गाना बिंदास लाल मेरी पत रखियो बलाल लाल मेरी पत रखियो बलाल झूले लाल सिंधड़ी दास सेवड़ दास की शाबाज कलंदर दमा दम मस्त कलंदर दमी दमी दम के अंदर हो, दमा दम दमी दे दम, दम के अंदर अंदर हो हो लाल लाल लाल लाल मेरी लाल मेरी लाल मेरी लाल मेरी ओके okay, uh, मेहुल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा गीत आपने परफॉर्म किया है थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक नमस्कार आप आप एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है ओपन राउंड के ऑडिशन में प्रतिभा कॉलेज के बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अभी जयश अनिल मोरे हैं हमारे साथ में जयश बहुत बहुत स्वागत है और अपने बारे में बताइए ओके okay, मैं प्रतिभा जूनियर कॉलेज में पढ़ता हूँ मैं अभी फर्स्ट ईयर ये, फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज में हूँ मैं अभी कॉमर्स क्षेत्र में मैंने पार्टी किया है कॉमर्स जयेश बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए और मैं चाहूंगा कि ओपन राउंड का ऑडिशन चल रहा है आपका तो एक मुखड़ा एक अंतरा सुनाइए अच्छा वाला ठीक सामने आ जाने से दिल में धड़कता है गलती नहीं है है है तेरी कुसूर कुसूर का का की नजर जिसे बात तुझको ओ तो मैं करके दिखाऊंगा मैं करके दिखाऊंगा पैसे न मुझे तुम दे को सीने से लगा लूंगा तुम्हें तुम सीने से लगा लूँगा लूँगा तुमको चुरा के तुमसे दिल में छुपा धन्यवाद। ओके okay. uh, जयश बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया माती खूबसूरत गाना आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर्स को आपकी आवाज अच्छी लगी हो तो जरूर मैसेज करें जयेश अनिल मोरे लिखे चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर आरोप चलिए जयेश बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सब मिलकर गाय तरंग मधु कम फोरेगा गाएंगे सब मिलकर गाएंगे तरंग सुरख आप FM, आप रेडमोड 90.4 तरंग डिजिटल सिंगिंग में सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और प्रतिभा कॉलेज के बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभी तनय हमारे बीच में है सुतार अपने बारे में बताइए माय सुतार कुमार। <laughs> okay, बहुत बहुत स्वागत है और एक मुखड़ा एक अंतरा सुनाइए कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा तू कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाहू तेरे लिए मैं गाहू की तेरे बोलों पे लिखता चला जाहू लिखता चला जाहू मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छू कर मेरे मन को तूने क्या इशारा ओके yes, okay, तने बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी आपकी आवाज अच्छी लगी हो तो जरूर मैं okay. श्रोताओं से कहना चाहूंगा तने सुधार लिख के भेज दीजिए चौरानवे चौरा पंद्रह चौरा पंदरा इस नंबर आरोप चलिए तेने बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच ओके I'm not afraid. आप सुन रहे FM, रहे हैं हैं में में एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन प्रतिभा कॉलेज के बच्चे हमारे हमारे साथ जुड़ चिंचवड़ से तो श्रेया हमारे बीच में है, श्रेया बीच बहुत -बहुत है बहुत-बहुत स्वागत और अपने बारे में बताइए मेरा नाम श्रेया पोदार है आ, और मैं प्रतिभा कॉलेज से हूँ प्रतिभा कॉलेज आर्ट्स सेक्शन से हूँ Uh, मैं आज uh, एक गाना गाने वाली हूँ बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए श्रेया एक ओपन uh, राउंड का ऑडिशन में आप हो तो एक मुकड़ा एक अंतरा सुनाइए अच्छा वाला जो आपका पसंदीदा गाना हो सब मुस्कुराने की वजह तुम हो गुनगुनाने की वजह तुम हो जिया जाए न जाए न जाए ना रे पिया रे जिया जाए न जाए न जाए ना और पिया रे और लम है तू कहीं मत जा हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना उर पिया रे जिया जाए न जाए न जाए ना और पिया रे धूप आए तो छाव तुम लाना ख्वाहिशों की बारिशों में भीग संग जाना धूप ख्वाहिशों की बारिशों में पीघ संग जाना जिया जाए न जाए न जाए ना पिया रे जिया जाए न जाए न जाए ना पिया रे थैंक यू ओके okay, श्रेया पोद्दार बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारी सभी श्रोताओं को भी आपकी आवाज़ पसंद आए और जिन्हें पसंद आ रहा है वो जरूर फोन उठाइए और श्रेया पोद्दार लिख के भेज दीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर श्रेया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बेस्ट ऑफ लक थैंक यू आप सुन रहे हैं और प्रतिभा कॉलेज पुणे चिंचवड़ से बच्चे जुड़ रहे हैं तो आइए अभी रोहन हमारे बीच में है वो हमारे साथ ओपन ऑडिशन में अपना ऑडिशन दे रहा है तो रोहन अपने बारे में थोड़ा सा बताइए ओके okay, रोहन बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने बारे में बताने के लिए थैंक यू और एक मुखड़ा एक अंतरा सुनाइए आराम से सुनाइए ठीक है थीके? टेक टाइम सब मिलकर हाथ रंग और 90.4 90.4 गाएंगे सब मेरे दिल की जो रखे है तूने करम तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम ना सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम हाँ सिखा जीना कैसे न सिखा जीना बिना हम दम देना सच है ये तारीफ़ है दिल से जो मैंने कही है जो तुम मिला तो सजी है जीना हम ना, के ना जीना थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया रोहन धन्यवाद Oh. Mm -hmm. कार, आप 90.4 एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है प्रतिभा कॉलेज से बच्चे जुड़ रहे हैं अभी सुराली अहिर हमारे बीच में है सुराली अपने बारे में बताइए मैं प्रतिभा जूनियर कॉलेज में ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ माय हॉबीज आर सिंगिंग पेंटिंग ठीक है सोरा जी बहुत अच्छी बात है आपके पास बहुत सारे हॉबीज हैं और गाने का भी एक शौक है आपका तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ओपन राउंड के ऑडिशन में और मैं चाहूंगा कि एक मुखड़ा एक अंतरा सुनाइए जो आपका पसंदीदा गाना हो स्वागत है आपका स्टार्ट सब अभी तो हम बस कर सो जियूंगी मैं से इस हाल में बद जुदाई चार दिनों का प्यार और पड़ी लंबी जुद लंबी जुदाई लंबी जुदाई लंबी जुदा आइयो ओके okay, स्वराली बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारी सभी लिस्नर्स को आपकी आवाज पसंद आए और आपकी आवाज पसंद आई हो तो लिसनर से मैं कहना चाहूंगा सुराली लिख के भेज दीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर स्वराली आहिर तो सुराली आहिर तो बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बेस्ट ऑफ ट्रक थैंक यू सो मच थैंक यू मिलकर गाएंगे तरंग सुरोकी। तरंग सुर सब मिलकर गाएं हा तरंग रियो मधुब नाटीपण फोरे 90.4 नाटी गाएंगे सब नमस्कार आप एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग में में एक और विद्यार्थी हमारे बीच में है फिज़ा फिज़ा तो बहुत-बहुत स्वागत है आपका ओपन ऑडिशन में और मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में बताइए माई नेम इज फिजा शेख एंड आई एम फ्रॉम प्रतिभा ओके okay, अपने बारे में बताइए कि आप क्या बनना चाहते हैं इन फ्यूचर करियर क्या करना चाहते हैं आप? मुझे मेडिकल मेडिकल लाइफ लाइफ में <laughs> okay. में जाना है है ओके ओके बहुत बहुत स्वागत आपका और सुनाइए जाने का होटो पे दिल ने रख दी दिल की बातें नहीं दिल इसको हम तो रहे समझाते जाने कब होटो पे दिल ने रख दी दिल की बातें समझा नहीं ये इसको हम तो रहे समझाते मैंने देखा तुझे बुलाके हर एक तरकीब लगाके के हर को आजमाके पर दिल से कभी ना हैं गोबर तेरी यादों का हैं तेरी बातों का है गोबर तेरी यादों का है गोबर तेरी बातों का हा है जाने कब मेरी नींद उड़ी तो सोई रातों में जाने कब मेरा हाथ गया सोने आते हाथों में जाने कब मेरी नींद उड़ी सोई सोई रातों में क्या कब मेरा हाथ गया सोने तेरे हाथों में चल पड़ते तेरी और मैं जब भी कदम उठाती हूँ क्या तुझसे दूर दूर तो पास तेरे आ जाती हूँ मैं देखा तुझे भुला के हर एक तरकीब लगा के नुस्खे को आजमाके पर दिल से कभी नोबर तेरी यादों का गोबर तेरी बातों का है तेरी यादों का है तेरी बातों का, hangover, तेरी बातो का ओके okay. बहुत-बहुत धन्यवाद शुक्रिया फिज़ा अच्छी आवाज़ आपने सुनाई हमें और आशा करता हूँ हमारे सभी को भी आपकी आवाज़ अच्छी लगी हो तो फिजा से एक लिख के भेज दीजिए चौरानबे चौदह चौरा पंद्रह चौरा इस नंबर पर चलिए फिजा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच नमस्कार आप सुन रहे हैं मधुबन 90.4 तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और प्रतिभा कॉलेज से बच्चे जुड़ रहे हैं एक से बढ़कर एक आवाज हम सुन रहे हैं राधिका हमारे बीच में है प्रतिभा कॉलेज की राधिका अपने बारे में बताइए मैं मेरा नाम राधिका है मैं हूँ कॉमर्स कर रही हूँ प्रतिभा कॉलेज से हूँ मेरे परिवार में चार लोग हैं मम्मी पापा और एक बड़ा भाई है भाई अभी जॉब को लगा है पापा का का खुद का है मॉम हाउसवाइफ बस हम चार ओके राधिका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए फैमिली के बारे में बताने के लिए आइए ओपन ऑडिशन में आपको एक मुकड़ा एक अंतरा गाना है अपना खूबसूरत गाना जो आपको अच्छा लगता है उसको सुनाइए गुलाबी आखे जो तेरी तेखी दिल हो गया संभालो मुझको ओ मेरे यार संभालना मुश्किल हो गया दिल में मेरी ख्वाब तेरे जैसे हो दी बारे नजरा ये क्या हुआ आता है गुस्सा मुझे प्यार मैं मान के दिल का कहा मैं कहीं काना रहा क्या करूँ दिलवादू तेरी खो का ये मेरा का हो गया जो तेरे हो गया ओके okay, राधिका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत ओल्ड मेलोडीज में से एक गाना आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज सभी को पसंद आए और राधिका जी का अगर आवाज आपको पसंद आए तो राधिका लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौरा पंद्रह इस नंबर पर ओके राधिका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बेस्ट ऑफ लक थैंक यू अब <laughs> नमस्कार आप सुन रहे रेडियो 90.4 तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में ओपन ऑडिशन आप सुन रहे हैं प्रतिभा कॉलेज के बच्चों का तो आइए अभी सुदर्शन पाटिल हमारे बीच में है। सुदर्शन आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपने बारे में बताइए सर मेरा नाम सुदर्शन नागेश पाटिल मैं अभी इलेवंथ कॉमर्स में पढ़ता हूँ मैं बनना चाहता हूँ Uh, स्वदेशन बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए और मैं चाहूंगा कि ओपन राउंड का ऑडिशन में आप एक मुकड़ा एक अंतरा सुनाइया में सब नीयत बुरी हो पितरत बुरी हो दुनिया बुरी नहीं एक से ये दुनिया को देख लो जरूरी नहीं बादल की बूंद सागर की लहर का गीत है ये दुनिया जुमे की खनक पायल की जनक संगीत है ये दुनिया दुनिया किसी पे हारो तो जानो क्या जीत है ये दुनिया दूर बांध सा तो जन्म कबो प्रीत है ये दुनिया चेरो सुगन है रंगो चमन है सुरतान है ये दुनिया कुछ रंगो कुछ गवार है खुश हाथी है ये दुनिया ये ईद भी है की भी है दीवाली है ये दुनिया इंसान ही ने इंसान ही से संभाली है ये दुनिया इलाही इलाही लाही लाही लाही लाही मेरा इलाही तेरी इलाही मेरे मेरे यार यार इलाही इलाही थैंक यू सर ओके स्वदर्शन बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को आपकी आवाज अच्छी लगी हो तो सुदर्शन पार्टी लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह इस नंबर पर ओके सुदर्शन बेस्ट ऑफ लॉक थैंक यू सो मच आप स ओल्ड एंड आई एम ग्रेडेट फ्रॉम ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंडा इन क्लासिकल वेस्टर्न गिटार and also I'm learning sitar along with singing. okay बताया आप सिंगिंग में काफी समय ऐसी रुचि रख रहे हैं और गिटार भी प्ले करते हैं सितार भी प्ले करते हैं अच्छी बात है चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा की ओपन डाउंड में आपको एक मुखड़ा एक अंतरा सुनाना है जो आपका पसंदीदा गीत हो उसे सुनाइए में लोगों को धोखा कभी हो जाता है आंखों ही आंखों में यारों का दिल खो जाता है दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है आंखों ही आंखों में का दिल खो जाता है दो दिल दोनों जवा आंखों का है ये बया दोनों के दरमिया कोई भी होना यहाँ परदा पर्दा हा परदा पर्दा, पर्दा हाँ अपना से कैसा पर्दा पर्दा हा, पर्दा, पर्दा हा परदा हा अपना से कैसा पर्द ओ उमोनी का ओ मैडा लेमोनी का ओ मैडर ओ की फितरत में धोखा भी है और चाहत भी जा जाए तो जाए सोचो क्यों जब मैंने उल्फत की है दिल की फितरत में धोखा भी है और चाहत भी जा जाए तो जाए सोचो क्यों जब मैंने उल्फत की जाए भी तो कहा दुश्मन है सारा जहां किस पे भी हुमा रहना है उसको यहाँ पर्दा पर्दा हाँ पर्दा पर्दा हाँ अपना से कैसा पर्दा पर्दा पर्दा हाँ पर्दा पर्दा हाँ अपना से कैसा पर्दा थैंक यू ओके ओके ईशा बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारी सभी लिस्नर्स को आपकी आवाज पसंद आए ईशा राखी लिख के भेज दीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह इस नंबर पर ईशा राखी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक हमारी ओर से थैंक यू थैंक यू नमस्कार आप 90.4 तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ओपन राउंड ऑडिशन में प्रतिभा कॉलेज के बच्चे जुड़ रहे हैं अभी संजना सालून के हमारे बीच में है संजना बहुत बहुत स्वागत है ओपन राउंड में और अपने बारे में बताइए मेरा नाम संजना और मैं में पढ़ती हूँ मेरे से क्लासिकल म्यूजिक सीख रही हूँ ओके okay, संजना बहुत बहुत स्वागत है आपका ओपन ड्राउंड में और एक मुखड़ा एक अंतरा अच्छा जो गीत आपको लगता है पसंदीदा आपका गाना सुनाइया में सपने तेरे सपनों में नाराजी मुझे लगता है के के होते तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है बेदर्द थी जिंदगी बेदर्द है अगर तुम sab ho dil mein ye nik zar agar tum saath ho har pal mein tis zar agar tum saath ho har pal mein tis zar thank you ओके okay, संजना बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत खूबसूरत गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर्स को आपकी आवाज़ पसंद आए और आपके लिए ओट करें संजना सालून के लिख के भेज दीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर संजना बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सर थैंक यू मिलकर गाय में तरंग सुर तरंग सुर के सब आप FM, तरंग आप तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हमारे साथ किरण नायक है जो पूना प्रतिभा कॉलेज से जुड़ी हुई है तो आइए उनको सुनते हैं किरण अपने बारे में बताइए क्या बनना चाहती है और कौन से क्लास में अब है आप मैं ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में हूँ और कॉमर्स साइड लिया मैंने और मुझे और गिटारिस्ट बनना अच्छा, अच्छा, किरे नायक बहुत ही अच्छी बात है आपको म्यूजिक डायरेक्टर बनना है और म्यूजिक के साथ आपका अच्छा लगाव है तो मैं चाहूंगा कि ओपन राउंड में आप एक मुखड़ा एक अंतरा सुनाइए अच्छा वाला जो आपका पसंदीदा हो स्वागत है उसने तो लगे के नहीं हूँ मैं युद्ध प्रेम पचत पर हमारे मे छू कर शतक पर इशारे दरा मुफ्त का माही तरस बेचारे लेकर सतत पर इशारे दिल दरा मुफ्त का दिल के दुकानदार है दस भी हम थोड़ा अच्छे है वह भी हाय दिल के दुकानदार है दस भी हम थोड़ा अच्छे है वह परेबी है दिल सबके बस का नहीं है बिकना है पर तेरी खाते मुझे भी आज रे। ले का हो यु तो प्रेमी पचहत्तर हमारे ले जा तू कैसे इशारे दिल मेरा ओके okay, किरण बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ आपकी आवाज हमारे सभी लिसनर्स को अच्छी लगी हो तो मैं कहूँगा कि किरण नायक लिख के सेंड कीजिए चौरानबे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर. किरण बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सो मच नमस्कार आप सुन रहे हैं कि हमारे पास जो ओपन ऑडिशन है उसमें प्रतिभा कॉलेज के बच्चे जुड़ रहे हैं अभी हमारे बीच में वैष्णवी हैं वैष्णवी लोनार वैष्णवी बहुत बहुत स्वागत है आपका और अपने बारे में बताइए मैं कॉलेज प्रतिभा जूनियर कॉलेज में पढ़ती हूँ अभी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड कॉमर्स में हूँ और मुझे आगे जाके सी ए है Okay, oh. और कितने भी करियर करना है थोड़ा ओके वैष्णवी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बारे में बताने के लिए और ओपन ऑडिशन में आपको एक मोखड़ा एक अंतरा सुनाना है तो सुनाइए ये तो सच है के भगवान है मगर फिर भी अनजान है ये तो सच है के भगवान है मगर फिर भी अनजान है सभी पे रूप भाई की पहचान है ये तो सच है की भगवान है, है वो मनाता है जिनसे मिला अब कर जिनकी उंगली में बचपन चला आ आ आंधे पर बैठ के जिनके देखा जहा ज्ञान जिनसे मिला क्या भला क्या बुरा ला ला ला ला, ला। इतने उपकार है क्या कहे ये बताना आसान है धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है ये तो सच है के भगवान है ये मगर फिर भी अनजान है धरती पे रूप माँ बाप उसकी की पहचान है उसकी धाता की पहचान है की पहचान है ओके okay. uh, वैष्णवी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा संगीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को आपकी आवाज अच्छी लगी हो तो वैष्णवी लोनारी लिख के भेज दीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह चौदह पंद्रह इस नंबर पर वैष्णवी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सर थैंक यू नमस्कार आप सुंदर एफएम तरंग डिजिटल सिंगिंग कंपटीशन में हमारे साथ ओपन ऑडिशन में बच्चे जुड़ रहे हैं अभी हमारे पास सोनी दास हैं सोनी दास आपका बहुत बहुत स्वागत है और अपने बारे में बताइए हेलो सर मेरा नाम सोनी दास है और मैं प्रतिभा जूनियर कॉलेज में पढ़ती हूँ इलेवल्थ आर्ट्स में हूँ और मुझे सिंगिंग अच्छा लगता है और डांसिंग भी अच्छा लगता है और मैं बनना चाहती हूँ आई ऑफिसर। ओके सोनी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आईपीएस ऑफिसर आपको बनना है और साथ में आपको सिंगिंग डांसिंग अच्छा लगता है? चलिए अभी हमारे बीच में सोनी दास हैं जो सिंगिंग एंड डांसिंग में इंटरेस्ट रखती हैं। तो आइए उनसे ओपन राउंड में उनको सुनेंगे अभी तो सोनी आप अपना पसंदीदा गाना एक मुखड़ा एक अंतरा सुनाइए ओके okay, सर को मिला दे, देखूँ आदतों में तो है कि नहीं हर सांस से पूछ के बता दे इनके फासिलों में तो है कि नहीं मैं आस पास तेरे और मेरे पास तू है के नहीं है के नहीं है के नहीं तू तू है के नहीं। है दौड़ते हैं जिन पे रास्ता वो तू लगे तू बदलता वक्त कोई ओके okay, सोनी दास बहुत ही अच्छा गीत आपने गाया है आशा करता हूँ हमारे सभी लिस्नर्स को आपकी आवाज़ पसंद आए सोनी दास आपकी आवाज तो सोनी दास की आवाज अच्छी लगी हो तो सोनी दास लिख के सेंड कीजिए चौरानवे चौरा पंद्रह चौरा पंद्रह इस नंबर पर सोनी दास बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बेस्ट ऑफ लक थैंक यू सर आप सुन रहे 90.4 तरंग डिजिटल सिंगिंग है।, है और श्रेया अपने बारे में बताइए थोड़ा सा न, मैं प्रतिभा कॉलेज में हूँ और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ एंड साइंस बी क्यू ओके श्रेया और ओपन राउंड में आपको एक मुखड़ा एक अंतर सुनाना है तो स्टार्ट कीजिए स्वागत है आपका तेन समझ वह की तेरे पे न लगे दी तू की जड़ प्यार मेरा मैं प्यारे प्यारिजा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया ये। बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारी सभी लिस्नर्स को आपकी आवाज अच्छी लगे अगर अच्छी लगी हो तो सभी लिस्नर्स को मैं कहना चाहूंगा श्रेया लिख के भेज दीजिए चौरानवे चौरा पंद्रह इस नंबर पर श्रेया बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच नमस्कार आप सुन रहे तरंग डिजिटल सिंगिंग कॉम्पिटिशन में आज बस इतना ही और बचे हुए विद्यार्थियों को कल सुनेंगे इसका अगला भाग आप कल सुनेंगे इसी वक्त इसी समय पर एक से दो बजे के बीच में तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही आप सभी खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और जो भी आवाज आपको अच्छी लगी हो उसके लिए जरूर नोट कीजिए मैसेज कीजिए चौरानवे चौदह पंद्रह इस नंबर पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया सलाम नमस्ते खम्मागनी